वह युधा कमस्तु मा मा स्थिरा वहसुधा पराणुदे वीणुत प्रदृष्कभे युष्माकमस्तुत विषिपनीयसी मत माईन स्थिर स्िर्श्चि वह तुम्हारे होबे सन्तु होबे आयुधा शस्त्र अस्त्र दे, शत्रुओं को भगाने के लिए पराजित करने के लिए वीडू और दृढ़ भी हो गए उत प्रतिष्क उनको रोकने के लिए और भगाने के लिए मारने के लिए भी तविशी अस्तुपनियविंसी और तुम्हारी तविंशी सेना प्रशंसनीय हो अत्यंत वीर हो माँ मर्त्यस्य किंतु मृत्यों का माइना मृत्यों का जो पापी मनुष्य है दुष्ट हैं उनकी सेना दृढ़ नहीं हो तो पीछे के जो मंत्र थे अभी तक उसमें तो प्रार्थना का विषय था इसमें क्या है प्रार्थना का फल है साधक के द्वारा या भक्त के द्वारा सीधा सीधा ईश्वर से नहीं कुछ मांगा हुआ है बल्कि ईश्वर के द्वारा दिया गया है उसको कहा जा रहा है कि तुम्हारे जो शस्त्र और अस्त्र हैं ये स्थिर और दृढ़ हो गए मजबूत भी होने चाहिए और फूटने वाले भी नहीं हो और अधिक दृढ़ भी होना चाहिए अधिक काल तक चलने वाले होने चाहिए स्थिर और सेना हो वो कैसी हो प्रशस्त हो प्रसिद्ध हो या जिनका नाम सुन के ही शत्रु आक्रमण करने की बात ना सोचे इतनी पराक्रमी सेना हो इतनी वीर हो उसके कि सामने वाला जो शत्रु है वो विरोध करने लड़ाई करने या आक्रमण करने की बात सोचे ही नहीं तो इसमें अब विचारने की बात है एक तो इससे ये बात निकल ही आती है कि अस्त्र शस्त्र होने ही चाहिए बिना अस्त्र शस्त्र के काम नहीं चलेगा किंतु अब प्रश्न होता है किसके लिए है ये यहाँ जैसे हवन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी बंदूक रख के करना चाहिए या नहीं रख के करना चाहिए नहीं। नहीं। तो, तो इसमें क्या होगा निर्धारण करना पड़ेगा तो तो क्योंकि हर कोई काम हर कोई व्यक्ति नहीं करता है कोई भी जो विधान होता है सभी के लिए नहीं होता है सामान्य नहीं होता है विधान जो अधिकारी है उसी के ऊपर विधान लागू होता है कहने को तो कहा जाएगा कि माता पिता के चरण छू करके नमस्ते करना चाहिए लेकिन जिसके माता पिता ही नहीं ऐसे भी तो होंगे ना सुनने वाले तो उसके लिए नहीं है वो वचन जिसके माता पिता ही नहीं है तो उसके लिए थोड़े होगा कि माता पिता को नमस्ती करके सोना चाहिए या अभिवादन करना चाहिए गुरुजी को सुबह शाम रोज नमस्ती करनी चाहिए और जिसके गुरुजी नहीं तो वो कैसा करेगा तो विधि तो रहेगी लिखी हुई लेकिन विधान किसके लिए होगा जो अधिकारी है अधिकारी का मतलब होता है एक तो जिसका प्रयोजन हो जो चाहता हो कि अमूक वस्तु मेरे पास हो एक भाग ये और दूसरा भाग है कि उसको प्राप्त करने की उसमें सामर्थ्य हो दोनों चीजें होनी चाहिए एक तो इच्छा भी हो कि मैं ये चीज चाहिए और फिर उसको प्राप्त करने का बल भी हो उसमें वो अधिकारी कहलाता है जिनमें एक एक चीजें वो भी अधिकारी नहीं है इच्छा तो रखता है लेकिन बल नहीं है उतना तो अधिकारी नहीं होगा बल है उसके पास उतना कर सकता है उपार्जित लेकिन इच्छा नहीं लगता है कि मुझे चाहिए नहीं है तो भी वो अधिकारी नहीं है आपको यात्रा करनी है दिल्ली जाना है आपको तब तो आपका कर्तव्य बन जाता है कि अब टिकट लो और टिकट यदि लेना है तो पंक्ति में खड़ा होने की भी रहनी चाहिए सामर्थ्य क्योंकि तो टिकट तो जैसे धक्का मुक्के में मिलता है वैसे ही मिलेगा वो तो वो साधन उतना बल होना चाहिए कि आप यात्रा कर सकते हैं टिकट ले सकते हैं तो दोनों चीजें हैं तब तो अधिकारी हैं तो अगर इच्छा नहीं हो यात्रा ही नहीं करनी है तो टिकट लेकर के यात्रा करनी चाहिए यानी बिना टिकट अधिकारी बिना टिकट व्यक्ति क्या होता है अपराधी होता है लिखा होता है ना बिना टिकट के अपराध होता है तो हर किसी के पास टिकट कहाँ होता है यात्रा जो करेगा उसी पर ये लागू होगा केवल ना कि वहाँ और जो खड़े होते हैं सड़क पर लोग किसके पास टिकट होता है वो सब थोड़े टिकट लेंगे सभी के लिए टिकट लेना नहीं होता है टिकट उसके लिए होगा जो यात्रा करना चाहेगा तो ऐसे ही लोग के भी नियम जो होते हैं जो विधान है वो भी उन्हीं उन्हीं पर उसी स्थितियों में लागू होगा यदि हमको लौकिक सुख सुविधाएं चाहिए तो लोक के लिए फिर हमको योगदान करना हमारा दायित्व तो बन जाता है कर्तव्य बन जाता है लोग जिसको चाहिए तो लोक के लिए मरना पड़ेगा उसके लिए विहित हो गया लेकिन लोक प्राप्ति जिसका नहीं है उद्देश्य अब उसको लोक के लिए मरने की अपेक्षा नहीं है आप यहाँ रहते हैं तो यहाँ के जो सुख सुविधाएं हैं अगर आपको लगता है कि मुझे मिले इच्छा है तो आपका दायित्व तो बन जाएगा कि फिर उसके लिए जो भी काम है वो करने पड़ जाएंगे वैसे बन जाएगा चाहते हैं कि ये चीज मुझे मिल जाए तो जहाँ है जिसकी है उसके लिए अब आपको करना ही पड़ जाएगा त्याग और यदि नहीं चाहिए आपको तो त्याग की नहीं आती विधि वो नहीं बनेगी तो यदि आपकी है इच्छा कामना है कि लौकिक सुख मुझे चाहिए तो लोक के लिए अब मरने का विधान हो जाएगा आया आपका उद्देश्य यदि लोक नहीं है ईश्वर है हाँ तो अब लोक के लिए मरना नहीं जरूरी होगा लेकिन लौकिक ऐश्वर्य की है भावना अंदर तो मरना पड़ेगा तो दायित्व तो बन जाता है कि मरो इसके लिए हाँ यानी मरना भी पड़े ना तो उस काम को करना ही पड़ेगा मरने के डर से नहीं छोड़ सकते उसको हम्म ऐसे ही मान लो ईश्वर प्राप्ति है उद्देश्य तो इसमें भले कितनी बाधाएं अब आएगी छोड़ नहीं सकते इसको वो सारे सहन करने पड़े मर करके भी करना पड़ेगा जो हमारा अंतिम उद्देश्य होता है जीवन उसी का होता है उसी के लिए होता है उसको जीवन दे करके भी लेना पड़ता है उद्देश्य कहलाता है यानी जिसके लिए हम जीवन दे सकते हैं वो उद्देश्य होता है हमारे लिए सबसे बड़ी वस्तु वही है तो मरना ही पड़ेगा उसके लिए और नहीं यदि मरते हैं और मानते हैं कि ये तो मुझे चाहिए चाहिए यहां से अपराध होता है दोष होता है लौकिक ऐश्वर्य चाहिए लेकिन लोक के लिए मरने को तैयार नहीं तो अब दोष हो जाएगा अपराधी हो जाएंगे ईश्वर चाहिए आत्मा चाहिए लेकिन इसके लिए पूरा नहीं त्याग करने को तैयार है मरने को तैयार नहीं है तो अब दोष हो जाएगा ये चीज तो बैठे बैठे आप लेना चाह रहे हैं ना वो तो बैठे बैठे कोई चीज लेना ये अपराध है दोष है आप चाहेंगे कि ऐसे मिल जाए मुझे दूसरा दिला दे नहीं मिलता है ना उसमें यह होता है कि एक सामूहिक होता है यानी एक व्यक्ति के पास इतनी शक्ति होती है किसी एक क्षेत्र में अगर वो लगा दे ना तो उसके प्रयोजन से अधिक उत्पादन हो जाएगा इतनी शक्ति हमारे अंदर होती है किसी एक क्षेत्र में लगाएं तो उससे जितना उत्पादन होगा उतना हमको नहीं चाहिए होती है अपने प्रयोजन से अधिक उत्पादन कर सकते हैं एक भाग ये है तो दूसरा भाग यह कि हमको इतने प्रयोजन होते हैं हमारे उतने के लिए हमारा नहीं होता है पर्याप्त सामर्थ्य प्रयोजन कई होते हैं तो कई के लिए हमारे पास नहीं है सामर्थ्य लेकिन एक के लिए अधिक है तो अब इसीलिए इसका क्या कर दिया जाता है समय योजन करते हैं जोड़ देते हैं अब कई लोग मिल करके करेंगे एक उसको कर लेगा एक उसको कर लेगा एक उसको करेगा एक उसको करेगा अब फिर सभी का सभी पर हो जाता है एक किसान इतना अन उपजा सकता है कि वो नहीं खा पाएगा उसको वो दूसरे को दे देगा फिर देना होगा उसको लेकिन वो किसान क्या है ना कपड़ा नहीं बना सकता है भवन का काम नहीं कर सकता वो और दूसरी जगह जाके रक्षा नहीं कर सकता वो जबकि उसको चाहिए कपड़े भी चाहिए भवन भी चाहिए अब ये लोहे लकड़ के सामान आते हैं और भी सारी चीजें चाहिए उसको ये वो नहीं कर पाएगा वहां लेकिन चाहिए ना उसके बिना मर जाएगा वो तो इसी क्रांत का रूप से समन्वय होगा फिर बढ़ाई वाला अपना बढ़ाई का काम कर देगा लोहा वाला लोहा का कर देगा खेती वाला खेती का कर देगा अब जो रक्षा करने वाला है वो रक्षा का काम कर देगा ऐसे से फिर क्या होगा एक दूसरे के पुरुषार्थों का आदान प्रदान होगा ऐसे करके फिर काम चलेगा उसका तो इसी विभाजन के साथ मुख्य चार विभाजन कर दिया गया एक विद्या के क्षेत्र में करेगा एक बल के क्षेत्र में करेगा काम एक धन उत्पादन के क्षेत्र में काम करेगा और तीनों में जिसकी क्षमता नहीं बच गई है तो अब तीनों का सहयोग करेगा ये ऐसे करके पूरे एक विभाजन कर दिया गया तो इस आधार पर अब क्या हो जाएगा उनके उनके दायित्वों का निर्धारण हो जाएगा तो यहां जो ये बात है मुख्य रूप से जो राजा है यानी जो संसार का सबसे अधिक ऐश्वर्य चाहता है तो उसके लिए है कि सबसे अधिक त्याग उसको यानी आत्मा का त्याग उसके लिए करना होगा ऐश्वर्यों की रक्षा के लिए अब उसे मरना होगा और स्वाभाविक भी होता है ना किसी चीज को घर को मानते हैं कि मेरा है तो अब घर आपका कोई लूटने लगे तो उसके करेंगे ना विरोध मर के भी उसको करेंगे ना तो ऐसी होता है कि स्वभाव भी ऐसा होता है किसी का कि उस क्षेत्र में जो हानि हो रही है सहन नहीं कर पाएगा के लिए मरना उसको कठिन ही नहीं होता है धर्म के लिए ब्राह्मण जो होगा सचमुच में वो धर्म के लिए अधर्म को नहीं देख सकता है वो मर जाएगा उसके लिए ऐसे ही है जो ऐश्वर्य है कि हानि हो रही है हमारे ऐश्वर्यों की तो जो क्षत्रिय होगा वो उसको सहन नहीं करेगा मर जाएगा उसके लिए ऐसे उत्पादन की कमी यदि है तो वैश्य जो होगा मरेगा उसके लिए पूरा होने कम नहीं होने देगा उसको और शुद्र जो होगा वो ये नहीं देखेगा कि अब इसको में अभाव के कारण काम रुक रहा है इसका सहायता करेगा फिर जाके ऐसे तो ऐसे स्वभाव के कारण क्या है ना प्राणियों का विभाजन किया हुआ है स्वभावों से तो ये उस व्यक्ति के लिए है मुख्य रूप से जो राजा है क्षत्रिय है जिसने रक्षा का दायित्व लिया है जिसका रक्षा का स्वभाव है वो व्यक्ति अब क्या करेगा इस क्षेत्र में इतना सारा काम करेगा उसके लिए भी है अब उसके लिए आवश्यक है कि वो जितने भी अस्त्र जितने प्रकार के हो सकते हैं वो सब तैयार करेगा एक से एक भयंकर से भयंकर कह लो अधिक से अधिक अस्त्र होने चाहिए उसके पास हाँ अब एक बात ये आ जाती है कि प्रार्थना तो कोई भी कर सकता है समर्थ व्यक्ति एक ही तो नहीं हुआ करते हैं ना इस तरह के वो भी तो कई होंगे राज्य मुझे मिल जाए या राजा की स्पर्धा राजा बनने की इच्छा वाला उतना समर्थ वाला एक ही नहीं होता है ना संसार में एक से एक होंगे सारे कई कई होंगे तो अब फिर आता है कि क्या सभी यही प्रार्थना करेंगे देखे वो देखे देखे पूरी वो, हाँ, वो तो होगा, लेकिन पहले ही आता है कि अगर वो भी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे पास इतने सारे अस्त्र शस्त्र हो जाएं, एक से एक दूसरा भी करेगा तो शस्त्रों की होड़ होगी या नहीं होगी वहां पर भयंकर से भयंकर बनेंगे ना फिर शस्त्र रोका तो नहीं जा सकता उसको तो भयंकर से भयंकर शस्त्र बनाने का कारण कौन बनेगा नहीं जो आदेश दे रहा है कि ये कर लो पहले उस पर जाएगा ना जैसे भारत वाला अभी ये बहुत सारे लगे हैं ना कि परमाणु बम नहीं होने चाहिए भयंकर भयंकर जो बम होने चाहिए शस्त्र अस्त्र ये नहीं होने चाहिए लेकिन एक दूसरे की स्पर्धा के कारण बना रहे हैं तो इसको कह रहे हैं न कि है। तो कैसे हो ये अनुचित है अधिक में हो गया में नहीं, हो गया नहीं ये कैसे पता चलेगा कि अधिक हो गया है ये जब ये तो कहा गया है ना कि तुम्हें कम नहीं होना चाहिए किसी से तुम्हारा वो नहीं देखने की वहां यहाँ देखने अमेरिका अगर एक अलग राष्ट्र है और भारत भी अलग राष्ट्र है चीन भी जापान भी अलग अलग हैं तो ये कैसे हुआ कि अमेरिका वाला बनाए भारत वाला नहीं बनाए भारत वाला बनाएगा जापान वाला नहीं बनाएगा ये कैसे करेंगे निर्धारण हाँ तो इसके लिए है कि अस्त्र शस्त्र जो बनाने की बात कही है ना वो ये कही है, कहा है कि श्रेष्ठों की रक्षा के लिए है ये और दुष्टों के विनाश के लिए है अपने लिए नहीं है ये दुष्ट व्यक्ति या किसी को भी कोई को कहेगा ना कि मैं अपनी रक्षा के लिए करूंगा यहां से दोष हो जाएगा तो दुष्ट कोई भी होगा उसको यदि नष्ट करने के लिए कोई निर्माण करता है तब दोष नहीं होगा दुष्टों को नष्ट करने के लिए और श्रेष्ठों की रक्षा के लिए यानी जो इस हेतु से कर रहा है केवल उसका वाला पक्ष ठीक होगा जिसका उद्देश्य है, ये है कि मैं श्रेष्ठों की रक्षा करूंगा और दुष्टों का विनाश करूंगा यह मान कर जो निर्माण कर रहा है इतना सारा बढ़ा रहा है वो वाला तो ठीक हो जाएगा और उसके अतिरिक्त जितने भी करने वाले होंगे वो अपराधी हो जाएंगे भारत यदि ठेका ले लेता है कि पूरे विश्व से मैं अधर्म को नार्मिकों को नष्ट कर दूंगा दुष्टों को और बनाता है तो ये श्रेष्ठ हो जाके लिए वेत हो जाएगा अमेरिका यदि ये ले लेता है दायित्व तो। मैं सारे दुष्टों को समाप्त कर दूंगा तो अब उसके लिए बनाने में कोई दोष नहीं होगा कोई भी ले, ले लेगा ठेका कोई ले सकता है इसका है हाँ यही अब अब बात आती है कि दुष्ट और श्रेष्ठ कौन होगा इसके बाद ये आएगा कि फिर श्रेष्ठ कौन है और दुष्ट कौन है हाँ तो अब इसके लिए फिर यह सीमा आएगी कि जिसने ये आदेश दिया है ना व्यापक रूप से जो काम करने के लिए कहा इसको करो वो भी तो बताएगा ना उस कह रखा है ना माँ मृत्यस्य उसने कह रहा है कि पापियों को मैं ही नहीं कह रहा हूं श्रेष्ठों के लिए कह रहा हूं कि तुम ये काम करो पर पापियों के लिए नहीं कर रहा हूं तो उसके मन में होगा ना पापी कोई है तो जिसके लिए उसने पापी कह रखा है ये पापी है तो अब वो पापी बनेगा अब तो जैसे कि होता है कि जो तो कहेंगे कि ईश्वर के लिए जो करेगा तो अलकायदा वाले भी तो यही कहते हैं ना ईश्वर के नियम के जो विरुद्ध चल रहा है सबको समाप्त कर दो तो अब केवल ईश्वर के नाम पर नहीं होता है जो ईश्वर का नाम लेता है या ईश्वर का पक्ष लेकर के जो लड़ रहा है वो सचमुच सही है ऐसा नहीं है उसने लक्षण दिया है कि जो दुष्ट है पाप यानी हिंसक जो होता है जिनको जीने का अधिकार जहां दे दिया गया है उससे जो चिंता है वो दुष्ट होता है यानी कि बिना अपराध के बिना अन्याय के मारता है किसी को यहीं से दुष्ट हो जाएगा इसका भी मूल लक्षण आएगा दो तरह के दोष होते हैं एक तो होता है अपने अंदर ही रहता है वो जिसको कहते हैं विद्या या कलेश मूलतः दोष क्या है यही है दोष तो ये हमारे मन में भी रहते हैं तो एक तो इसका आंतरिक रूप हो गया यही शत्रु है मुख्य दोष यही है दुष्ट दुष्टता यही है तो अब ये होगा कि एक व्यक्ति इसको मन वचन शरीर से पूरी तरह से दूसरे पर लागू कर देता है जितना तो अब वही दुष्ट हो जाता है फिर एक तो है अपने ऊपर लागू किया रखता है इसको अपनी हानि करता रहता है यानी दुष्टता का मूल यहीं से चलेगा जो इन अविद्या आदि के आधार से आचरण करता है वही पापी है अब जो जितना जितना अधिक अधिक इसको प्रसार करता जाएगा जितनी अधिक मात्रा में बढ़ाता जाएगा वो उतना बड़ा बड़ा पापी होगा जो जितने कम क्षेत्र में कर रहा है प्रयोग उतना कम रहेगा वो और जिसका क्षेत्र बढ़ रहा है काम क्रोध आदि के कारण दूसरे को सताना अपने को बढ़ाना जो कर रहा है ये दुष्ट है इसका लक्षण यही होगा ईश्वर भी नहीं होगा व्यक्ति भी नहीं होगा कुछ नहीं होगा मूल कारण इसको हर कोई मानता है ना झूठ बोलना पाप है कोई नहीं स्वीकार करेगा झूठ बोलना चाहिए मेरे लिए झूठ बोल दो मैंने कोई काम नहीं बिगाड़ा और मार डालो ऐसा कोई नहीं चाहेगा लेकिन जो अविद्या होती है मिथ्या ज्ञान होता है उसमें सारा यही होता है तो झूठ क्या है छल कपट क्या है सभी जानते हैं इसको तो दोनों पक्ष इसको मानता है इसलिए दुष्टता का जो लक्षण है यही है हाँ जो मिथ्या जान से लेकर पांच क्लेश हैं, यही दुष्टता है और जिसके अंदर ये है वो दुष्ट है और उसी की अब मात्रा होती चली जाएगी केवल और राक्षस हो जाएगा दुष्ट हो जाएगा पिशा जो भी कहते चले जाइए ऐसी मात्रा इसकी बनती जाएगी तो ऐसे लोगों को मिटाने के लिए अब वो होगा ना जो इनका विरोध कर रहा है जिनका इनके ऊपर नियंत्रण हो चुका है वो श्रेष्ठ है और जिनका नई नियंत्रण है जो इनके द्वारा हो रहे हैं प्रवृत्त रहते हैं वो दोषी हैं। तो ऐसे को मारने के लिए जिनका नियंत्रण हो चुका है उनके लिए अब यह विहित हो जाएगा कोई बताया ना कि दुष्ट तो है ही इसकी अब सीमा होती जाएगी एक दुष्टता है वो अपने लिए करता है और एक है कि आसपास के लिए करता है और एक है सड़क के बाहर भी करने लग गया तो अब दोनों में तुलना करेंगे तो प्रधानता सु लिया जाता है ना किसी को मुख्य के सामने गौड़ नहीं लिया जाता है तो जब तक दुष्ट बड़े वाले खड़े हैं तब तक छोटे की गिनती नहीं होगी अभी पहले उसकी गिनती होगी क्रम तो आएगा ऐसा नहीं होगा क्रम नहीं आएगा लेकिन उसमें अब होगा कि दंड देने का भी अपनी सामर्थ होगी ना पूरे को नहीं दे सकते जब तो जितना दे सकते वहां तक देंगे अंदर के हम नहीं पकड़ सकते ना कौन कितना क्या कहता है में नहीं आता है यानी हम केवल दूसरे को दोषी वहां से सिद्ध कर सकते हैं, से जब दोष उसका आ गया मानसिक रूप में कोई कुछ भी कर रहा है आप नहीं पकड़ सकते उसको सिद्ध नहीं कर सकते तुम दुष्ट हो उसको नहीं कहा जा सकता है उसके लिए किसी को दंड नहीं दिया जाता है मानसिक अपराध के लिए स्वयं तो ले सकता है व्यक्ति दूसरा नहीं दे सकता उसको क्योंकि उसके से जो दुख होना है अभी दूसरे तक नहीं गया ना उसका परिणाम दूसरे को नहीं भोगना पड़ेगा इसलिए दूसरे को दंड देने का अभी अधिकार नहीं होगा उसे नहीं दे सकता है नहीं वो तो कर चुका है ना आ चुका है बाहर उसका इसीलिए कि कहाँ तक था इसके अंदर वो मानसिक तो को देख रहे हैं मानसिक तो, तो, तो देख रहे हैं लेकिन आ चुका है ना वाणी में वो बाणी में जो अभी तक नहीं आता तब नहीं था उसका लेकिन उस बान, चूंकि बाणी शरीर में तो वही आएगा ना जो मन में रहेगा तो कुछ का अभी तो प्रयोग कर लिया है लेकिन आगे कुछ का करेंगे प्रयोग हाँ करेंगे उसका इसलिए वो पता लगा लेते और क्या था इसमें तो वहां तो हो जाएगा उसके लिए कि मन वाला भी पकड़ना होगा एक आदमी कुछ झूठ बोल देता है दुष्ट वचन बोल देता है तो अब कह देते हैं नहीं, देखो एक से मन में क्या है यानी वो अनुमान हो जाता है ना फिर आगे से तो अब वहां से मन वाला भी पकड़ उसके आधार पर मन में क्या था उस आधार पर दंड दिया जा सकता है अब चूंकि वाणी में आ गया है अभी वाणी में भी नहीं आया मन में शरीर में भी नहीं आया वो केवल मन में है उस आधार पर नहीं दे सकते कौन किसके लिए क्या नहीं सोचता है आप दिन भर सड़क पर चले कहीं भी जाओ तो दूसरे को दे के प्रतिक्रिया करते हैं कि नहीं हर कोई करता रहता है ना तो कहां कैसे पकड़ेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है ना किसी को वो तभी कहा जाएगा जब वचन में आ गया यानी दूसरा मन में कुछ भी करता रहे हमें क्या बाधा है बाधा तो वहां से होगी ना जहां से हमारे साथ संबंध कर देगा तो बाणी से संबंध शुरू हो जाता है जब तक वाणी नहीं आर प्रयोग में आया हम दोनों का संबंध नहीं जुड़ता है मन में कितने ही कुछ करते रहो इसी कारण से दूसरे के प्रति जब तक हम वाणी से नहीं करने लगते हैं अपराध हम नहीं बनते हैं अपराधी तो जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसके मन में होता है क्लेश ये लेकिन उसका प्रयोग दूसरे के लिए नहीं करता है और उसकी अपेक्षा दूसरे के लिए जो दूसरा पक्ष है सुख देने वाला वो भी तो ज्यादा करता है ना वो हम्म दूसरे के सुख के लिए भी तो करना होता है ना तो उस भाग को वो कर रहा है अधिक जबकि जो दुष्ट होता है उस भाग को नहीं करता है या कम से कम करता है दुख वाला भाग तो अधिक प्रयोग करता है दुष्ट और सुख वाला भाग नहीं करता है लगभग अपने के लिए दूसरे से छीन के करता है ना वो तो वो अपने लिए इसी करता है वो भी अपनी रक्षा के लिए करता है जो डाकू होते हैं दूसरे से लूट करके गांव वालों को दे देते हैं कि ये पकड़वाएगा नहीं हमको ना कि वो श्रेष्ठता के लिए दे रहा है उनकी रक्षा के लिए नहीं डाकू बनाए वो।, वो तो अपने बचाने के लिए दे, दे देता है उसको दिए हुए रहेंगे तो ये हमको छिपा लेंगे कल को नहीं देंगे तो ये बता देंगे फिर हमको वो अपनी रक्षा के लिए देता है वो धर्मात्मा नहीं है वो ऐसे ही कोई भी अपने लिए तो करेगा लेकिन उस अपने के लिए जो उसके लिए मरने को तैयार है वो श्रेष्ठानिष्ठ वो निकृष्टता का लक्षण वहां नहीं है वहां तो अपना प्रयोजन किससे सिद्ध होना है बस उसको देगा वो वो उसमें धर्म में नहीं आता है बहुत सारे दुष्ट जो राजा प्रभुते हैं वो अपने लोगों को देते देते ही है ना तो, तो उसको दुष्ट कैसे फिर कर, कहेंगे ये तो सभी का चलता है इसलिए लक्षण नहीं होता है इसका लक्षण तो सभी तो। का हाँ वही वो करता है जो भी है चाहे बाबर था अकबर था जो भी किसी को ले लीजिए जिसको दुष्ट कह सकते हैं आप वो भी अपने वालों को तो किया ना इसलिए वो उसमें नहीं आता है धर्म धर्म में कि केवल दूसरे को करना उसके लिए फिर शास्त्र होगा तो अच्छा कौन है बुरा कौन है फिर इसका निर्धारण होगा यानी ईश्वर के द्वारा या वेद के द्वारा या व्यापक रूप में जिसको हर कोई मानता है ये बुराई है उसके लग, उस आधार पर दुष्ट कौन है श्रेष्ठ कौन है इसका निर्धारण होगा तो ऐसे दुष्टों के नाश के लिए और उसके विरोधी जो श्रेष्ठ है उसके द्वारा जो ये किया जाएगा वो वास्तविक है है उसको करना चाहिए फिर। जो जो व्यापक पब्लिक होती वो तो लाभ नहीं लगती लेकिन 700 रुपए हैं हैं में मिलते पूरा नहीं वेद से अच्छा तो जो चाहिए नहीं उसी व्यक्ति से कह लो की वो स्वयं क्या मानता है और वही वहीं से तो निर्धारण होगा ना वो तो झूठ बोल रहा है कि अच्छा नहीं है ये नहीं ठीक है ये वो झूठ बोलता है उसका है उसी शराब का प्रयोग अगर अपने बेटे के लिए होगा उसका तो उसको अच्छा मानेगा क्या यानी अच्छा माने। एक व्यक्ति है कि एक जगह वो किसी शराब पीने को अच्छा कह रहा है लेकिन दूसरी जगह उसको बुरा कहता है ना और एक व्यक्ति इतना ही अंतर है कि सभी जगह उसको बुरा कहता है तो तीन पक्ष में से दो पक्ष हो गया ना बलवान यानी जो बुराई है उसको बुरा करने वाला भी एक जगह बोलता है कि ये बुरा है अच्छाई के बारे में नहीं बोलेगा जो अच्छा व्यक्ति है वो एक जगह अच्छा है और दूसरी जगह कह दे कि बुरा ऐसा नहीं होगा पर बुराई में ऐसा होता है करने वाला भी कहता है कि यह तो अच्छा नहीं है जबकि अच्छे में ऐसा नहीं होता है वो बाहर भी रहे चाहे अंदर भी आपने छिप करके तो उस समय तो आपको अच्छा लगा लेकिन सार्वजनिक में बताने के लिए आपकी फड़फड़ाएगी ना पूजा उसको और अधिक लगेगा अच्छा कि बता के छोड़ू मैं लेकिन बुराई कर लिया तो तो अकेले में तो लग सकता है सामने दूसरे के सामने नहीं लगेगा लेकिन अच्छाई में ऐसा नहीं होता है ऐसे तो लक्षण है ना इसके इस रूप में फिर होगा चाहे शराब है बेविचार है जो भी होगा उसमें वही व्यक्ति उसको कल को जाके कहता है कि बुरा है ये एक वो क्या नाम था जय प्रकाश नारायण का नाम जानते हैं जयप्रकाश नारायण पक्का नास्तिक व्यक्ति थे पहले कम्युनिस्ट के थे वो हाँ समाजवादी उस व्यक्ति ने क्या हुआ अंतिम में मरते मरते फिर कहा है कि नए ईश्वर तो है ईश्वर तो है अगर नहीं ईश्वर होता तो कुछ भी समाज के लिए जो किया जा रहा है सब व्यर्थ है क्योंकि उसका किया हुआ हमको देगा कौन फिर यहाँ तो जो कर रहे हैं दूसरे के लिए वो तो हमको मिलता नहीं है अगर कोई बाद में भी नहीं मिलने वाला वो तो, तो फालतू गया ना कोई व्यक्ति जाके जैसे सीमा पर से एक सैनिक है मर जाता है जाके वहां तो उसने जो पुरुषार्थ किया उसका फल उसको कहाँ मिला अब तो जिस काम को हम कर रहे हैं और फल नहीं मिलता वो काम अच्छा है क्या वो करने योग्य होता है क्या तो, तो निश्चित है कि सीमा पर जो मर रहा है जाकर के सैनिक उसका फल उसे नहीं मिलना है तो पुरुषार्थ व्यर्थ होगा ना तो उसको करने वाला बुद्धिमान कैसे हो सकता है और उस फालतू तो काम को नियोजित करने वाला कैसे करवा सकता है अच्छा काम तो तभी होगा ना कि उसका पुरुषार्थ का फल आज नहीं तो कल मिलना है तो अब ये जो मर जाता है इसको अभी तो नहीं मिल सकता और बाद में मान लो नहीं मिलना था तो ये फालतू हो जाएगा लेकिन ये फालतू नहीं माना जाता है व्यर्थ नहीं होता है ये तो इसकी सार्थकता कब है जब आगे मिलेगा फिर उसको और वो कौन दिला सकता है ईश्वर के द्वारा ही संभव है ना और किसी से संभव नहीं है इसलिए सामाजिक काम जितने भी होते हैं वर्तमान में फल नहीं मिलते हैं उसको अधिकतर विरोधी होता है तो उसका सारा फालतू तो हो जाएगा अगर ईश्वर को मानते हैं तो इस पक्ष में दोष नहीं आता है फिर उसको इतनी बात समझ में आई थी इस कारण से कि मेरा पुरुषार्थ यह जो भी मैंने किया वो इसलिए सार्थक है कि मुझे आज नहीं तो कल मिल जाएगा और ये तभी मिल सकता है जब इस देने वाला है तो इस रूप में अंतिम में जाकर के उसने भी स्वीकार किया पहले पूरे जीवन विरोध किया उसने ईश्वर का ऐसे ही होते हैं यानी जो दुष्ट लोग होते हैं कल को जाकर के वो मान लेते हैं कि ये ठीक है मानते हैं वो लेकिन अंत में जाके स्वीकार करते हैं वो। ये ठीक उसी से तो सिद्ध होता है ना कि ये अच्छा काम है जो व्यक्ति आज बुरा कर रहा है कल को वही सिद्ध करता है वो मैं जो कर रहा था अच्छा नहीं था ये करते समय उसको नहीं लगता है पता उससे दूसरे को भी भ्रांति होती है लेकिन कल को जाके वही कह देता है ये ठीक नहीं था अब दूसरे को विश्वास नहीं होता है ये मुझे मना कर रहा है केवल अपने आप तो करता रहा लेकिन वस्तुतः वो अपना जो कह रहा है ना अब अब वो अपने अनुभव से ही कह रहा है तो इससे वो बात प्रमाणिक हो जाती है विश्वास भले नहीं होता है दूसरे को तो ऐसे इसकी सिद्धि हो जाएगी अच्छा क्या है बुरा क्या है और जो अच्छा है जिसके पास है वो अच्छा है बुराई जिसके पास है वो बुरा है तो अच्छे को नष्ट करने के रख सुरक्षा के लिए और बुरे को नष्ट करने के लिए चीज तो होनी चाहिए ये मंत्र का अभिप्राय है